आगे बढ़ाने की बात है तो इसको इस प्रकार देख सकते हैं आज के एजेंडे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं सोचता है उसको एक बार आपके साथ शेयर कर दें, तो आगे की जो अपना सिलेबस वो बन जाए पहले भाग में तो जो कुछ प्रश्न हो उन प्रश्नों को ले ले चेयर दूसरे भाग में कि ये सब हमको समझ में आया तो इससे क्या निकल गया है थोड़ी सी मैं लगा रहा मैं लगा रहा जी गोष्ठी नंबर एक कोई बताएंगे प्रश्न हाँ जी कोई गोष्ठी नंबर एक में कोई प्रश्न नहीं समाधान हो गया तो जोरदार डाली गोष्ठी नंबर एक के लिए एक में हो आप हाँ बताइए कुछ वहां पर अनुत्तरित रहे उनको देखते हैं हाँ जी बताइए सर मतलब जो विषय वस्तु चल रही है हाँ तो अभी सारा फोकस जो हमारा ये है कि एक तो अनुकरण करना श्रेष्ठ मानव का और दूसरा जो अभी ये मॉडल चल रहा है डिजाइन निकल के आ रहा है हाँ भाई इसमें कैसे हम फिट हो सकते हैं ठीक बात तो क्योंकि व्यक्तिगत संदर्भ में हम देख रहे हैं इस चीज को तो कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें एक तो एक तरफ तो ये बड़े उत्साह की बात मुझे लगती है कि एक डिजाइन हमें मिल रहा है दूसरी तरफ उसमें कूदने में एक भय मतलब जैसे कूदने का मन बनाया कि भाई इसमें कई दिन से मन में चल रहा है कि भाई कैसे इसके पार्ट बना जाए इसको ज्वाइन किया जाए तो जो अपना घर बना बनाया है अभी बनाया है जी जी। जो काम धंधा जमा है जो बेटा मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हाँ जी जो बेटा अपना स्टार्टअप कैरियर उसने शुरू किया है तो उसको छोड़कर क्या उसको उनको प्रपोज किया जा सकता है कि भई आप वो छोड़कर कर यहाँ आ जाएं एक बात दूसरी बात यह है कि जो कुछ चीज़ों को समझा हुआ है हमने जैसे कि भोजन से संबंधित चीज़ें हैं कुछ भोजन से संबंधित एक जीने का ढंग जैसे प्राकृतिक जीवन से जीवन शैली के अनुसार जो जीवन को समझा हुआ है हमने लाइफस्टाइल को यहाँ थोड़ी सी भिन्न बात देखने को मिलती है जैसे दूध है डेयरी प्रोडक्ट है तो उस पर बहुत समय से रिसर्च हो रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड और उसको हमने भी जीकर देखा है कि उससे कैसे सहज रूप से बीमारियाँ ठीक होती हैं और वो यहाँ का एक अभिन्न अंग बना हुआ है दूसरा एक बात मन में प्रश्न उठता है कि जो जब हम सह के बारे में बात करते हैं तो गाय को भी बांधकर क्यों रखा जाए क्यों उससे कॉमर्शलाइजेशन किया जाए ये एक प्रश्न मन में है इसके इसके अलावा जो घर, घर घर घर में जो परेशान करने वाले जीव हैं जैसे काकरोच है या दीमक है तो सहअस्तित्व में ये प्रश्न कैसे हम इनका समाधान ढूंढते हैं ये कुछ मतलब इस तरह के मेरे मन में तो क्या आ, कैसे इसमें करते हैं और व्यक्तिगत जो पहचान बनाने की बात है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है अब वो जैसे मनीष महोत्रा है या सभ्य साची या फैशन डिजाइनिंग करता है वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है तो यहाँ जब वो सिस्टम में जुड़ता है तो कैसे वो अपनी पहचान बना पाएगा और ये कुछ प्रश्न मेरे मन ये में छोटे से तस... प्रश्न हैं आपके आधे दिन लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ यही है इसलिए आवश्यक है उत्तर करना या नहीं है आवश्यक देखिए बहुत छोटे छोटे बात से अपने को कुछ ध्यान इंगित करा सकते हैं अब उत्तर तो आपको तलाशना है जैसे आपको समझ में आया अभी भी आपको समझ में आ जाए कि एक बिजनेस आपको खड़ा करना है तो क्या करते हैं तब तो आप ये सब प्रश्न नहीं करते मेरे घर का क्या होगा मेरे बच्चे का क्या होगा उससे पूछूँ किससे पूछूं क्या करूं क्या नहीं करूं आपको समझ में आता है तो आप शुरू करते हो ना सफल होते हो नहीं होते हो, उसकी शिकायत होती नहीं होती अलग बात तो क्या करते हो जैसा यथास्थिति अभी है उसमें से आप स्वयं ही कोई एक अग्रिम गति के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हो ना, किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो क्या करता है अभी ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं अपने से जुड़े हुए हैं हमारे में क्लैरिटी आ गया कि यही जिंदगी है ऐसी चीज आनी है उसके बाद चीजें अपने लिए सरल होने लगती देखिए कई बार ऐसा भी हुआ होता ही है कि आप, आप देखोगे कि लोग चिंता कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को के कारण मैं नौकरी नहीं छोड़ पा रहा हूँ ठीक या कुछ ऐसा और भी चीजें पत्नी से बात करके पता चला कि पत्नी को इससे मतलब नहीं है कि आप नौकरी करो या व्यापार करो बल्कि इससे मतलब कि आप सुखी रहो है ना और तो घर में खर्चे के पैसा आता रहे दोनों चीज़ चाहिए ना तो वास्तविकता है अच्छा जैसे इसको कैसे देखने के ऐसा है या जैसे मान लीजिए को एक नौकरी करता है और वो आदमी नौकरी करके घर पहुंचता है और हर दिन बोलता है या नया बॉस आया ना ये बहुत ही परेशान करके रखा है इसने है ना अब पत्नी को अपने आप ही वो बॉस अच्छा लगने लगता है या खराब लगने लगता है वो तो कभी मिली भी नहीं है ना क्योंकि एक्चुअली देखा जाएगा तो संबंध के मूल में पुनः कहीं, कहीं ना कहीं है न एक दूसरे के साथ सुख अपेक्षा ही है तो ये जो तो सुखी होने की अपेक्षा है उसके उसी खिड़की से सब चीज़ों का अच्छा बुरा देखा जा रहा है तो पति ने कहा कि वो तो बहुत अच्छा बॉस आ गया तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है पति ने कहा वो तो बहुत ही समझदार बॉस है है ना बहुत ही बढ़िया है तो और अच्छा लगने लगता है ज्ञानी लगने लगता है तो ये भी समझ में आ जाए कि परस्परता में अपेक्षा अगर हम कह रहे हैं कि पैसे की है खर्चे की नहीं ऐसा नहीं करें उससे अधिक अपेक्षा है सुखी होने की ये अध्ययन का मुद्दा बना ठीक है न? जैसे आपको पता चलता है कि आपके बच्चा फुटबॉल खेले बिना तो उसको सुख नहीं लगेगा उसका तो मन में आ गया फुटबॉल खेलना है। और आपको तो नहीं लगता है तो क्या करते हो यदि बच्चे के साथ विरोध नहीं है फुटबॉल लेकिन ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको भी कन्विंस कर सके तो आपके मन में विरोध बना रहता है या मनमानी को हम नाम दे देते हैं तो उतने बड़े मुद्दे परिवार के या दूसरे मानों के बाद में आते हैं पहला मुद्दा तो अपने में आता है जब हमारे में कोई क्लियरिटी बनी तो दूसरे में क्लियरिटी बनने की संभावना उदय होती अभी हम क्या करते हैं अपने में क्लैरिटी बनाते समय दूसरे मानों को कंसिडर कर लेते हैं तो बंदूक हम उसके गंधे में रख दिए जाके बोले पत्नी को कि देखो तुम बोलोगे तो चलेंगे वहाँ पर मैं तो तुम्हारे बिना जाऊँगा ही नहीं तुम समझ लो जी तुम कहोगे तो मैं चलता हूँ कोई आदमी ऐसा कहे कोई आदमी कह रहे मैं तो जा रहा हूँ तू देख दे दोनों के रस्ते नहीं हैं जो अच्छे परिवार वाले वो क्या करे पत्नी को बोल कि तुम कहोगे तो चलते हैं पत्नी को पहले अपने में भरोसा नहीं है अगर मान लो ऐसा हो इसका जस्ट उल्टा कर दें एक पति का ट्रांसफर हो गया अमेरिका में क्या लिया दीदी नहीं खा रहा अरे कोई नहीं कुछ हाँ कुछ फिला दो एक, एक पति का ट्रांसफर हो गया अमेरिका में क्या हो गया अब पति पत्नी को लेकर जा रहे हैं और पति खूब डरा हुआ है पत्नी तो कभी गई नहीं अमेरिका सुना ही नहीं उसने तो और पति का डरा हुआ है देख लो यार ढंग से चलना पड़ेगा पता नहीं क्या होता है यार मालूम नहीं देखना क्या होगा ये होगा वो होगा वो एयरपोर्ट तक पत्नी घबराने लगे कि जाए कि नहीं जाए पहुंच अभी भी सोच लो यार अभी तो टिकट बैठे नहीं प्लेन में है ना अभी कैसे ले तो? अरे कोई नहीं चल क्या होता है सब जाते आते हैं देखते हैं आपके कॉन्फिडेंस से दूसरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी तो समझते आप हो कॉन्फिडेंस वहां से चाहिए आपको जिम्मेदार कौन जो समझदार वो जिम्मेदार या जो अभी नहीं समझा वो जिम्मेदार आ? जिसने समझा वो जिम्मेदार जो जिम्मेदार हो पाए वही समझदार अगर ये प्रक्रिया अभी चल भी अभी भी ऐसे चलता है कोई अलग से सिद्धांत नहीं प्रैक्टिकल सिद्धांत तो जैसे अभी चल रहे वैसे ही चलने वाले है, है ना खाली इतनी बात होती है कि अपने को एक पूरा विचार मिल गया अब उस विचार के साथ वापस अपने पास तो जो नियम कानून कायदे तो चल ही रहे हैं ना ऐसे चलते हैं तो आज भी ऐसे चल रहे हैं कौन सा जब आपने फैक्ट्री डाली थी तो पत्नी से पहले अप्रूवल लिया था लिया था आप याद करो देख लो तुम जानो तुम्हारा काम तुम्हारी जिम्मेदारी अब हम तो कुछ नहीं तुम्हारी मदद ही कर सकते इतने हो सकता है ना यहाँ पर भी जो आए बहुत सारे लोग अपने में जिनमें विश्वास बना वो अपने विश्वास को परिवार में व्यक्त कर पाए परिवार में व्यक्त किए तो परिवार वालों को विश्वास बना और परिवार वालों को विश्वास बना तो इस प्रकार से चलती गाड़ी है न और जो विश्वास को क्रॉस कर रहे हैं ना कि तुम बोलोगे तो चलेंगे तो वो कैसे बोले समझ में तो आए उसके अच्छा दूसरा ये भी मुद्दा है कि जिंदगी भर क्या किया भैया आज आज कोई आपको चीज़ समझ में आई आज आप अगर अपने घर में बताने जाते हो तो बोलते रेन दो रेंदो, तुमको कुछ अकल भी है तो ये तो हमारा पेमेंट है काय का पेमेंट जो आज तक किया समझ लो कि अपना अपना पेमेंट यही है अब अब अब ठीक करना शुरू करो कोई क्रेडिट ही नहीं बनी घर में ऐसा लगता है कि आप अपने लिए नहीं बजा रहे इनके लिए बजा रहे हो ऐसा लगता है <laughs> सब सबके ठीक बात वो ऐसा लगता है मेरे मेरी घर की बात हो रही थी तो दूर तो छोड़ो मतलब बाकी तो कहां कौन क्या करेगा नहीं तो ये भी हकीकत हमको दिखा तो अब ये दिखा कि क्रेडिटेबल काम नहीं कर पाए अब हम सोचे क्रेडिटेबल काम कैसे करेंगे उसकी सेवा करने लगे आप एक भाई है ना नौकरी नौकरी छोड़ कर उसको कुछ गलत सलत पढ़ लेते हैं कभी कभी एक लाइन पढ़ के चले जाते हैं ना नौकरी नौकरी छोड़कर वो भैया ना आप घर में पहुंच के सिर्फ पत्नी की सेवा था पत्नी हाँ कर दे पत्नी हो रहा ये क्या हो रहा है मतलब है ना फाइनली बर्तन मानने लगे मानने लगे पत्नी एक दिन बोलने लगी देखो ये काम तो 2000 के आदमी भी कर सकता था नौकर तो तुमको कुल ये समझ में आया कुल ये समझ में आया सारे ज्ञान मान के बाद मतलब ये समझ में आया कि तुम 2000 के आदमी हो जाओ वो, उसको वो भी स्वीकार नहीं है तो ऐसा करके भी आप पत्नी को राजी कर लो ऐसा कुछ नहीं हो रहा पति को राजी कर लो ऐसा नहीं हो रहा ये तो विधि नहीं है ना सुविधाओं में सेवाओं में से ये थोड़े निकल के आ रहे है ना अब कुछ नहीं जी क्या क्या सीखे कई बार देखता हूँ दो दो साल का अध्ययन कर लिए क्या हो गया इंप्रूवमेंट है ना आप घर घर में जाके खाना खाके ना अपनी प्लेट खुद धोता हूँ तालिया क्या तालियां यार इतना बड़ा मानव माना जाती है अविभाज्य न्याय धर्म सत्य व्यवस्था है ना ये सबकी हम बात करे अब इम्प्रूवमेंट क्या है थाली में खुद धोने लग गया पूरे मोहल्ले के भी धोगे तो पत्नी और नाराजी होने वाली है खुश होने वाली नहीं है तो अभी यही हम समझ गए समझने का मतलब इतना समझ के आये बच्चे भी बोलेंगे यार पापा कुछ तो अच्छा करो यार तो भैया ये थाली धोने के लिए पेड़ दबाने के लिए है ना उसके दूसरे के मनमानियों को पूरा करने के लिए तैयारी का प्रोग्राम नहीं है ये सब समझ के कोई अलग कार्यक्रम निकल के आ रहे हैं उसके लिए काम करने की बात है इस देर देर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट इज कमिंग आउट ऑफ दिस है ना देट वी के नॉट अंडरस्टैंड इफ देन वो इसी तरीके से वो दूसरों के सुविधाओं में लग जाने कोई न्याय नाम देने लगते हैं अपनी सुविधा छोड़ दी दूसरों की तरफ चल दी दूसरों की सुविधा में लग जाना न्याय नहीं है उस विधेय से कुछ हो नहीं होने वाला है करके देख लीजिए कितने लोग कर रहे हैं उनका क्या हालत हो देख लीजिए तो ये नहीं है न्याय कुछ और चीज है मानव मानव जाति का अविभाजता एक मानव को कोई ऐसी चीज पकड़ में आई जो पूरे मानव जाति के लिए आवश्यक थी अब इस अविभाज्य वस्तु को मैं जो ये जो पकड़ में आई चीज है ये मानव जाति तक कैसे पहुंच जाए कैसे उसमें सस्टेन कर ले सब लोग ऐसे जीने लग जाएं इसके लिए काम करने को बोलते हैं न्याय मतलब आज बाबा जी को हम लोग याद कर रहे करें खुशी की बात है क्या याद करें कि देखिए एक एक चीज उनको पकड़ में आई और वो ये कह तो हुमें, हुमें, रहे हैं कि उत्तर नहीं तो पूरा उसे पहुंच जाए एक प्रोग्राम शुरू हुआ अनुसंधान से कोई बात आते लगी उसको आचरण में प्रमाणित किया आज दोपहर के बाद इस भी बहुत अच्छे से बात होने वाली तो एक प्रोग्राम चालू हुआ इस प्रोग्राम के कड़ी में मैं कहीं मिल गया तो अभी मुझे ये जो और इसको डाइल्यूट करके और डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ इसको मैग्निफाई करना है डायल्यूशन है इसका इस बात को और मैग्निफाई करके किस प्रकार से मैं अपनी शरीर यात्रा को मानव जाति के साथ अविभाज्यता को प्रमाणित करने के लिए लगाता हूं इसका नाम है न्याय लिखो न्याय क्या चीज है मैं अपने स्तर पर है ना मैं स्वयं में मैं मानव जाति मानव जाति मैं कौमा लगा दीजिए मैं मानव जाति का अविभाज इकाई हूँ तो मानव जाति में मानवीय व्यवस्था में से के लिए मानवीय व्यवस्था में मानवीय व्यवस्था से और मानवीय व्यवस्था के लिए है ना निष्ठान्वित होना ही निष्ठान्वित होना ही न्याय है समझ में नहीं आया आराम समझ लेते हैं, निष्ठान्वित होना ही नहीं आए मतलब मानव आदिकाल से मानवी व्यवस्था पूर्ण होकर जीना चाहता था चाहता है चाहता रहेगा हाँ या ना हाँ मानवी व्यवस्था का प्रारूप नागराज जी के हाथ में आ गया उसका अध्ययन करा दिए, हमारे हाथ में आ गया अब किसके हाथ में आ गया हो अभी मानव जाति तक कहा पहुंचा है? उन्होंने कुछ काम किया कुछ लोगों के हाथ में आ गया है ना कुछ लोग होंगे और भी ऐसा नहीं कि मैं ही होगा तो अब हमारे हाथ में कोई बेटन आ गया ना एक प्रकार रेस हो और उसमें कुछ आ गया हमारे अब हमारा क्या जिम्मेदारी है इसका तो शिक्षा विधि से व्यवस्था विधि से पासन करना तो मानव जाति के लिए जो एक उत्तर है जिससे कि मानवीय व्यवस्था मानवीय व्यवस्था के बिना मानव रो रहा है गा रहा है लड़ रहा है झगड़ रहा है सारा कुछ पीड़ा का कार्यक्रम बना हुआ है ठीक तुम तो आदमी उसके लिए व्याकुल है आकुल है दुखी है परेशान है हमारे पास उत्तर आ गया है और हम अपने घर में अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं पति की सेवा कर रहे गाय पाल रहे क्या ये इतना पर्याप्त है ये न्याय हुआ अगर यही न्याय होता तब तो, तो हमारे पास ही नहीं पहुँचता ये है ना जी ने कोई फीस तो कभी ली नहीं है ना पूरे शिक्षा के कार्यक्रम जितनी बार भी हम गए होंगे उनके घर में आ, खा के अध्ययन करके आए और साथ में लेके भी आते थे कुछ ना कुछ ये ट्रेनिंग है हमारा हमारा ट्रेनिंग इस विधि से हाँ इसको पूरा कर लो तो मानव में मानवीय व्यवस्था की कामना आदि से है उसका प्रारूप एक आदमी के हाथ में आया वो प्रारूप को वो लिखित पढ़त और आचरण में तीनों में करके अपना कंप्लीट कर दिए दिए इंटैक्ट बना अपने हाथ में आ गया तो जा अविभाजता जा जाए कि पार्ट एंड पार्सल है मानव जाति की कुल इतनी कार्यक्रम है ना और उसके योगफल में मानवीयतापूर्ण जीने का एक व्यवस्था निकलेगा तो न्याय का मतलब यही हुआ न्याय का मतलब इतना हुआ कि मैं मानव होकर मानव जाति के प्रति जो अविभाज्यता को पहचान पाया इसका मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तभी तो तुम्हें पहचान पाया अब ये बात सब लोग पहचान पाए इसके लिए जो कुछ भी काम करना है उसको बोलते हैं न्याय इसी को दूसरी भाषा में परिभाषा क्या दिया हुआ है संबंध की पहचान है ना मूल्यों के साथ निर्वाह मूल्यांकन और उभय क्या है न्याय की परिभाषा संबंध की पहचान मूल्यांकन है ना और संबंध की पहचान मूल्यों के साथ निर्वाह मूल्यांकन और उभय इस विधि से अगर हम देखेंगे तो ये समझ में आया कि मानव की मानव जाति के साथ संबंध की पहचान उसका मतलब मानव मानव के साथ संबंध जाति में दो चीज होती है ना जब भी हम मानव जाति बोलते हैं वू मीन बाय द मानव जाति समाज बोलते हैं इसको बोलते हैं समाज समाज का क्या मतलब होता है समाज में दो घटक होते हैं एक होता है मानव और दूसरा होता है हो हाँ, हाँ, हाँ। प्रकृति। मानव और प्रकृति क्या बात समझ में आई कोई भी मानव जाति जो है धरती विहीन नहीं रहता है क्योंकि धरती की जो सर्वोच्च सर्वोच्च कृति क्या है मानव और मानव कहां रहता है धरती पे रहता है तो मानव मानव जाति के अगर हम बात करेंगे तो समाज के नाम से कह रहे हैं और उसको अगर देखेंगे तो मानव धन प्रकृति की बात ठीक हो गया बात तो संबंध की पहचान तो मानव का मानव जाति के मैं एक मानव हूं मुझे संबंध की पहचान हो गई बड़े में कह रहे हैं पूरी पूरी परिभाषा है इसी में छोटा छोटा सब समाया हुआ है पत माता पिता भी समाया भाई बहन भी समझाया वो भी एक सब माना जाती है आपके घर में जो रह रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है आपके बच्चे आपके आपकी प्रॉपर्टी नहीं है है ना जब भी आप प्रॉपर्टी मानोगे अन्यायी करोगे वो माना जाती है एक पूरी माना जाती है जिस प्रकार से विचार मिला उस प्रकार का विचार व्यवहार कार्य के साथ खड़े तो ये हमको समझ में आ जाए कि आवाज़ अच्छी नहीं है इतनी ठीक कोई बात नहीं कंटेंट अच्छा होना चाहिए तो क्या समझ में आया कि मानव और मानव जाति के, के साथ संबंध की पहचान हो जाए इसी के नाम शिक्षा पूरी शिक्षा के बाद नहीं हो पाया है ना वो सेगमेंटेड हो गया तो मानव मानव जाति के साथ संबंध की पहचान हुई तो धरती के साथ भी संबंध मानव के साथ भी संबंध ये निप गया तो न्याय क्या चीज हो गया कि एक कोई चीज मानव मानव जाति के साथ संबंध की पहचान हमारे पास हो रही तो खुशहाली हमारे में बनती है तो क्यों ना अब ये इसको इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनता है इसका नाम न्याय तो शिक्षा और व्यवस्था के साथ चलने का कार्यक्रम बना ठीक है ना अब मानव जाति संबंध पूर्वक कैसे जीती है उसको बोलते हैं व्यवस्था उसको बोलते हैं धर्म लिखो मानव जाति संबंध पूर्वक संबंधपूर्वक जीने की व्यवस्था बराबर धर्म संबंधपूर्वक जीने की व्यवस्था बराबर धर्म जीने की व्यवस्था तो धर्म बहुत ठीक से समझ में आ जाए संबंध पूर्वक जीने की व्यवस्था बराबर ठीक है कि न्याय समझ में आ गया धर्म समझ में आ गया भाई मानव मानव जाति अविभाज्य रूप से मानव मानव जाति अविभाज्य रूप से संबंध पूर्वक जीने की जो डिजाइन है उसका नाम है धर्म धर्म लड़ने के लिए नहीं उल्टा बोलेंगे फट समझ में आएगा जो क्योंकि चल रहा है ना फिर स्वभाव क्या है अलग चीज है ना तो उसको हम अध्ययन शिविर में जब आओगे तो एकदम अलग अलग समझेंगे आज मोटा मोटा यह समझ में आया कि धर्म का मतलब लड़ने के लिए या जुड़ने के लिए अच्छा जुड़ना है या जुड़े हुए पहले, तो पहले से हैं जुड़े हुए तो पहले से है लेकिन जुड़ाव को नहीं देख पा रहे जुड़ाव को दिख गया तो न्याय जुड़कर जीने का डिजाइन को डेवलप करना पड़ेगा बोलने से तो काम चलेगा का नहीं तो जैसे यहां पर कोई काम हम कर रहे हैं तो हर एक कार्यक्रम में कैसे जुड़कर हम जी सके ऐसे जुड़कर जीने के डिजाइन को कह रहे हैं धर्म इसमें क्या दिक्कत होगी? आपको कौन सा ठीक लगता है देखो परिभाषा तो बाजार में सामान तो बहुत सारा है वो सब तो कोई ना कोई सेगमेंट कर रहे ना कोई कल्ट ले जाकर पटक दिया अपने को कल्ट हुआ तो लड़ने के लिए होगा किसी भी प्रकार का कल्ट हुआ तो क्या होगा ठीक है ना ये बात कल्ट में पहुंचे तो लड़ाई हो गई कहीं भी टुकड़ा हो जाएगा कहीं भी आखिरी में जाकर भी कोई टुकड़ा बनता है शुरू में तो लगता है बड़ा खुला है अगर आगे जाके नेरो होता है एक सेकंड के बाद भी अगर नेरो होता है तो लाख साल बाद लड़ेंगे वो अलग बात है वो लड़ाई का कारण एक सेकंड बाद ही बन गया था कितना निरो होता है पर डिपेंड करता है एकदम तो हल्का सा निर होगा तो ज़्यादा दूर तक तो चल जाएंगे ज़्यादा निरो होगा तो दो दिन में लड़ लेंगे इतने थे तो ये समझ में आया कि जुड़कर जीने के डिज़ाइन निकल कैसे जुड़ व्यवसाय हो सके कैसे जुड़कर ना उत्पादन कर पक अब अब जब जेब कतरी करेंगे शोषणी करेंगे शोषण करेंगे तो जुड़ने का कार्यक्रम बनेगा नहीं ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं करेंगे तो जुड़ने का कार्यक्रम नहीं बनेगा तो जुड़ने के कार्यक्रम को के साथ हम संबंध जील जी जी जाए ऐसी जीने के डिजाइन को कह रहे हैं धर्म अब इसमें क्या चीज हुआ सत्य क्या हो गया सत्य का मतलब अस्तित्व सअस्तित्व रूप में परम सत्य अस्तित्व सअस्तित्व रूप में सत्य का मतलब हुआ न्याय और धर्म के साथ जीने पर चारों अवस्थाएं सदा सदा बनी रहती है इसका नाम है सत्य सत्य प्रमाणित होता है अभी तो वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है वो तो खत्म होती जा रही चीजें तो चारों अवस्थाएं यथावत धरती पर सदा सदा के लिए बनी रहे परंपरा बनी रहे धरती की परंपरा बनी रहे अक्षुण उसको कहा सत्य उसके लिए सिद्धांत तो सारा समझना पड़ेगा क्या क्या सत्य है अस्तित्व तो किस प्रकार सत्य मानव में क्या सत्य संबंध किस प्रकार से सत्य है? उसको समझने आते हैं उसका व्यवहारिक प्रमाण क्या निकल के आता है कि ये धरती की एक परंपरा बनती है। हाँ जी हाँ तो भैया के प्रश्न का उत्तर दे दे तो आगे लंच के बाद जो अपना अपन बात करेंगे उसके लिए तैयारी होगी तो ये समझ में आ गया कि ये प्रोजेक्ट निकल गया है अब आप यदि प्रोजेक्ट बेस काम कर रहे हो तो किसको आपत्ति प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है आप बता रहे हो कि देखो जी अपन तो पैसे वैसे से कोई लेने देना नहीं अपन तो चले क्या करोगे जाएंगे वहां जाकर रहेंगे ये दुनिया बेकार है ऐसा है वैसा है तैसा है अब आप ये कम्युनिकेट करोगे कि किसी को कम्युनिकेट होता ही नहीं है यहाँ तो ऐसा नहीं कहा जा रहा वहां घर जाके पता नहीं क्या कहते आप जैसे ऐसा लगता है आपका सरकार सर, दुनिया के प्रति आपका मन विरक्त हो गया है और विरक्ति से आप चल दिए जबकि विरक्ति की यहाँ बात ही नहीं हो रही है है ना एक प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है कि ये कड़ी में हमको कोई चीज़ समझ में आई और ये बड़ी उपयोगी चीज़ है भाई इसको आगे कैसे हैंड करें उसके लिए ये कार्यक्रम है ये जो भी है आउट ऑफ दिस ये हमको कोई ऐसे बड़े ऐसा हॉल बनाने की कोई इच्छा नहीं थी ऐसे बड़े यहाँ एक ही घर में इतने सारे घर रहेंगे और एक ही किचन में हम खाना वाना खाएंगे वो कोई दर्शन में से निकल के नहीं आ रहा है ये सब हम अपने लिए कोई प्रयोग डिजाइन को कर लेते हैं क्योंकि हमको कोई काम करना है ना भाई न्याय की बात वो है कि दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो जाए उसके लिए वीरता स्वयं में न्यायपूर्वक जी ले उसका नाम धीरता और और न्याय के लिए अपने तनबंधन को लगाए उसका नाम उदारता दूसरों को न्याय उपलब्ध कराना बराबर न्याय ही है तो धीरता वीरता उदारता विधि से न्याय घटित होता है तीनों मिला कॉमन है वो कॉम्पैक्ट प्रोग्राम आप तो कई साल से पढ़ रहे उसको तो धीरता वीरता उदारता क्या चीज है <coughs> तो वीरता का मतलब यह है कि मेरे को न्याय समझ में आ गया न्याय का मतलब मेरे को अगर दिख गया कि मैं कुल मिलाकर मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ हूं किस प्रकार से जुड़ा हुआ इसका टो टो टोटल डिटेलिंग आ गया तो अपने में खुशहाली हो गई अपनी लोकेशन पता चल गई अपनी स्थिति पता चल गई अपना घर पता चल गया तो न तो घर बदलने की बात हो रही है हमारा घर क्या है धरती धरती कहाँ रहती है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा वो वाली बात नहीं हो सकती इसमें कहां जाओगे छोड़ के है ना हम घर यहाँ बनाएंगे कि वहां बनाएंगे ये बात नहीं कर रहे कोई प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुल मिला ये बात है आपको कोई एक कोई आपको एक छोटा सा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आपको चिप पकड़ में आ गई कि यार ऐसे चिप बनती है उसका उसका पहले तो स्टडी आ गया किसी कहीं से रिसर्च हुआ रिसर्च होने के बाद आप क्या करते हो आपको है ना एक आदमी शिविर करता है उसको वो भी शिविर है टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन क्या है सम सॉर्ट ऑफ शिविर शिविर करके क्या करते हैं तो उस रिसर्च को बताते हैं कि देखो इससे ये ये बेनिफिट हो सकता है कब तक शिविर करते हैं जब तक कि कोई एक दो लोग उसमें काम करने को तैयार रह जाए किस बात को कि ये चिप बनाते हैं चलो लाओ चिप बनाते जिस दिन चिप बनाने के लिए कोई एक बिजनेस जुड़ गया उस दिन के बाद शिविर बंद तो ये शिविर बंद होना चाहिए है ना मेरी इच्छा है कि शिविर जल्दी से जल्दी बंद हो का मतलब ये है ये जो अगर चिप मेरे को पकड़ में आया चिप मतलब यहाँ नाम डाल दो मानवीय व्यवस्था अगर हमको ये प्र, प्रोडक्ट पकड़ में आ गया कि किस प्रकार से होगा तो अब हमको अब उन लोगों से बात करनी लिमिटेड लोगों से है न क्योंकि वहाँ पर एक बिजनेसमैन पर्याप्त था यहाँ पर एक बिजनेस पर्याप्त नहीं होगा यहाँ पर कम से कम हमको सौ परिवार चाहिए खाली तो आप जिस प्रकार से बिजनेसमैन को पकड़ के आया तो आप क्या करता है वो अपना घर परिवार सब बंद करके थोड़ी आता है बोलता है यार मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ तुम तुम्हारा करते रहना जो करना किसी को चलना तो साथ में काम करो नहीं तो कोई बात नहीं तुम अपना एंजॉय हम करो हमको अपने काम करना था यार ठीक तो वो अपना एक नया प्रकल्प खोलता है और उस प्रकार से फिर वो बनती है उसमें चिप और वो चिप बन के चली जाती मोबाइल के अंदर और मोबाइल को फिर जाकर सर्वमानों के सामने रखा जाता है देखो ये है मोबाइल ठीक अब आम जनता इस मोबाइल को पहले देखती है क्या करती है इस मोबाइल को देखती है मोबाइल उनके लिए उपयुक्त है कि नहीं उनके अनुकूल का ये ये है ठीक है तो मोबाइल खरीद लेती है और वहां पर धंधा वा यहां खरीदने की बात नहीं हो रही तो उसको ले लेती है मतलब पैसे से मिलता तो पैसे से फ्री में मिलेगा तो फ्री में ले लेगी ले लिए अब उसके लिए उसके पीछे की जो भी फेब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वो भी उसके साथ है उसको हर एक आदमी को उसकी फैब्रिकेशन कैसे होती है इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है हर एक आदमी को वो सारे सिद्धांत को उस रूप में समझने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल रूप में तो कर ही रहा है अब यहां पर प्रोडक्ट चिप नहीं होकर एक मानव हो है अगर हमको समझ में आता है लेकिन बाकी प्रक्रियाएं वैसी की वैसी ही है समझना हर मानव को है लेकिन सरल कहाँ है व्यवस्था में जीते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर वो समझना नहीं है। अभी हम क्या सोचते हैं पहले सिद्धांत समझा देंगे पूरा अनुभव हो जाएगा आपको उसके बाद आप काम करोगे ऐसा नहीं है है ना अनुभव से जो निकल के आया उस पूरी जो भी चिप की जो भी टेक्नोलॉजी जिसको अध्ययन हुई शोध हुआ उससे जो निकल गया है पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहां पर आदमी है और आदमी अकेला कोई प्रोडक्ट नहीं है वो अभी भाजये तो आदमी आदमी मिलकर एक व्यवस्था ये इसका प्रोडक्ट वो लेवल क्या होगा वो उसके लिए हमको काम करना है तब ये सब प्रश्न के उत्तर अपने आप ही चले जाते हैं इसमें कोई किसी का विवाद नहीं हो सकता है एक आदमी भी इसको मना नहीं करता है जैसे आप बोलते हो कि नहीं मैं अब अब मैं पढ़ले आया हूं लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ ये जो एजुकेशन में रिसर्च करना चाहता कौन मना करता उसको आप बोलते है, नहीं मैं तो छोड़ के चला अब तो मैं गाय का दूध निकालूंगे पीऊंगा और बस है ना झाड़ के नीचे बैठ के खाऊंगा उसके लिए यहां कोई काम ही नहीं हो रहा है इस प्रकार का मिसकम्युनिकेशन है तारकेश महादेव आपको यहां इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप समझ के आप सीधे अनुभव के लिए चल दो इसलिए भी नहीं बुलाया गया कि आप घर बार छोड़ के है ना अब आप अपना आप, धंधा बदलो कई लोगों को लगता है जीवन विद्या बनाम धंधा बदलो प्रोग्राम जीवन विद्या बनाम धंधा बदलो प्रोग्राम नहीं है जीवन विद्या बनाम जिंदगी बनाओ प्रोग्राम और जिंदगियों को बांटो प्रोग्राम अगर इस जगह से हम इससे कनेक्ट होते हैं देखिए कहां पहुंचता है हमारा जो कहां वो व्यक्तिवादी विधि से चलते रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आता इसमें फिर ठीक है ना सारे उत्तर आप ढूंढ लोगे अभी फटाफट फटाफट आपको मिल जाएंगे मोटी बात आपको बता दी अब आगे दूसरा मुद्दा कि भाई जो कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी रिसर्च हुआ उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे मैं गौरवता की बात कर रहा था कि जो अच्छा हुआ है उसको हम स्वीकार कर रखते हैं और जो अच्छा नहीं है उसको हम हम उस पर काम करते रहते हैं तो चलता रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम जो है वो बंद थोड़ी हो जाने वाला वो तो चल ही रहा है है ना उसमें जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हमको पकड़ में आ गई उनको हम ठीक से समझ सकते हैं और उसके आधार पर उसको कर सकते हैं मैं खुद ही जैसे आपने दूध की बात किया ये हमको समझ में आना चाहिए कि मानव के लिए कुल केवल तीन ही चीज़ें हैं प्रकृति में अगर मानव को हम प्रकृति से अभी ऐसा एक पहचान रहे हैं तो प्रकृति में फिर तीन चीज़ें क्या हैं जीव है है ना वनस्पति है और पदार्थ है ये तीनों ही मानव के लिए स्रोत है यही साधन है तो सस्तित्व नजरिया क्या कहता है इन साधनों को ठीक से पहचानो जो आपके लिए काम के नहीं है वो प्रकृति में तो काम के हैं उनको बने रहने दो जिनको आप पाल रहे हो पोस रहे हो जो भी है उनको भी बना कर रखो जिन ऐसे डिजाइन बनाओ जीने के लिए जिसमें जिनको आपको नहीं पालना पोसना है सबको थोड़ी पालोगे पोसोगे अपनी आवश्यकता को पहचानो उसके आधार पर जो जोर ठीक लगता है उसको करते रहो लेकिन जीने का डिजाइन ऐसा हो कि इन सभी को जीने का अवसर यथावत प्रकृति प्रदत्त जो अवसर है उसमें छेड़छाड़ नहीं हो अवसर हमको बनाने उनके लिए नहीं है किस कितने के लिए अवसर बनाओगे दीमक के लिए कॉकरोच के लिए हमको नहीं बनाना हो सर ना उनके लिए हमको खिलाना पिलाना कुछ नहीं करने की जरूरत है बना बनाया उनका डिजाइन है उसको डिस्टर्ब नहीं करने का इतना छोटा सा काम बोलता है फिर अपनी जरूरत के आधार पर क्योंकि हमारे पास ये तीनों ही चीज़ें आप बोलो जीवों के साथ काम नहीं करना तो फिर पेड़ के साथ भी मत करिए फिर पानी भी मत पीजिए पानी को पी के कितना गंदा करके निकालते हो आप वो भी अन्याय अच्छा वाला पानी पिया कितना गंदा निकालते हो न्याय हुआ क्या अगर इस इस तरह की भाषा करेंगे तो नहीं है इसका मतलब है कि इनके मूल स्रोतों को बनाए रखते हुए इनके मूल स्रोतों को बनाए रखते हुए यदि हमको कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती हो तो ले लेंगे साधन है हमारे लिए ये लकड़ी हमने लगाया, कोई दिक्कत नहीं एक लकड़ी एक पेड़ काटिए सौ पेड़ दस पेड़ लगाइए क्या दिक्कत है कोई परिवर्तन कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है है ना जैसे अभी हम लोग हमारे जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें बिजली के कनेक्शन नहीं ले रहे तो बिजली के लिए क्या कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम गोबर गैस से और गेसीफायर गेसीफायर में हमको 300 किलो लकड़ी हर दिन चाहिए तीन कुंटल ठीक ताकि जितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी बेकरी चलेगी तो ऑयल निकलेगा ये होगा वो होगा ये सब हम गैसीफायर्स करेंगे तो तीन हज़ार पेड़ हमको लगाने हैं तो थ्री थाउजेंड पेड़ हम रहा, अभी अभी लगा देंगे जुलाई में उसके लिए बिजली चलाने की और उसमें भी ऐसे जो काटो फिर फूटाते हैं रावण जैसे ऐसे पेड़ आते हैं है ना उसका सदुपयोग कर लेंगे काटेंगे जलाएंगे फिर काट वो आएगा फिर जलाते रहेंगे तो हर हर हर एक साल में हमको कितने कितने पेड़ चाहिए कितने कितने वो सब कैलकुलेट में मैथेमेटिक्स आप हो कोई बड़ी चीज़ नहीं है तीन पेड़ भी अगर चाहिए तो हो गया तीन सौ किलो चार सौ हो जाता होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लो एक साल में बड़ा होता है तो आपको कितने पेड़ चाहिए है ना तो चाहिए तो आपको बारह तेरह ही ठीक हम तो लगा रहे तीन कोई मर जाएगा कुछ हो जाएगा वो हो जाएगा अब क्या दिक्कत हो गया इसमें नहीं पेड़ पर कुल्हाड़ी चलती है तो दिल पर लगती है अब यार इसका इलाज करो ये बीमारी है इसका कोई मतलब नहीं पेड़ में जीवन नहीं होता है ना दिल दिल जीवन में होता है ये सब नहीं है गाय को बांध दिया ठीक है ना अरे ये गाय ने दूध क्या दिया हमको हमने उसको कितना दिया तो देखो जरा एक बार उसका पूरा का पूरा जिंदगी भर का जो कार्यक्रम जिम्मेदारी अपन ने ले लिया ठीक जो उसके लिए अनुकूल होता खाने के लिए वो सब ढूंढ ढूंढ के जितना अध्ययन कर पाए अगर अध्ययन ठीक नहीं होगा तो गाय के साथ होगा इसमें सहमत यदि हमने उसको ठीक से किया परंपरा ने लोगों ने किया ही है कि गाय को क्या क्या खिलाना से किस प्रकार से उसका वंश की वृद्धि होती है दूध की वृद्धि होती है ब, बच्चे उसके और बढ़िया बढ़िया विकसित होते हैं है ना दस गाय लाए भैया दस साल में यदि डेढ़ हो गई तो शोषण हुआ कि पोषण है ना और जितना कुछ होना चाहिए उसके लिए उसकी नस्ल सुधर गई तो शोषण हुआ पोषण शोषण नहीं हुआ पोषण हुआ नस्ल वृद्धि हो गई चार लीटर के दूध के गाय लाए थे अब वो छह लीटर दूध दे रही है बच्चे को दूध तो उतना ही चाहिए दो लीटर ढाई लीटर आप जंगल में गाय को छोड़ दोगे जंगल में आम के पेड़ देखे कितने बड़े आम लगते हैं अमिया आम नहीं लगते पेड़ बड़े बड़े आम छोटे छोटे ये प्राकृतिक डिजाइन है कितना सुंदर डिजाइन है अद्भुत डिजाइन क्या अद्भुत है प्रकृति ने कुछ चीज़ें बनाकर रखी हुई है ठीक आपको समझ में आ गया इसमें कुछ स्वाद है आदमी देखो कितना रिसर्च किया फिर जाके देखता रहा कि क्या करें इसमें कि आम का साइज थोड़ा अंदर माल ज़रा सा निकलता है यार है ना ज़रा सा खाना शुरू किया कि गुटली आती है तो आदमी के लिए उसके बीज की जुगाड़ है है ना और बीज उसमें अंदर रखे हुआ है तो बीज और बीज के बीच की कहानी अब उसमें आदमी ने अध्ययन किया अध्ययन करने के बाद क्या किया कुछ माल खिलाया पेड़ को तो उसमें से वो बड़ा होने लगा मतलब वो इंतजार ही कर रहा था कि आ बेटा आमिया से आम बना और मजे कर इसीलिए कह रहे हैं कि मानव में कर्म विधि से श्रम विधि से समृद्धि है और श्रम हमको इन्हीं के साथ करना है जीव के साथ वनस्पति के साथ पदार्थ के साथ और वो पहले से इंतजार ही कर रहे थे कि आओ और करो गाय को देखोगे जंगल में छोड़ दो तो, ये गाय को छोड़ दो ले जाके साल दो साल बाद के आप देखो बच्चे बच्चे के जितने मरेंगे वो तो पता नहीं क्योंकि वहाँ हालात बुरे हैं तो आप देखोगे कि वो दूध उनका घट के एक डेढ़ लीटर पर आ जाएगा जितना बच्चे को चाहिए उतने के लिए आ जाएगा है ना तो बच्चे का दूध बच्चे को मिलना चाहिए गाय को पर्याप्त आहार मिलना चाहिए विश्राम मिलना चाहिए मानव को उसकी मेहनत मिलना चाहिए अब ये मुद्दा आया कि वो दूध नुकसान करता है फायदा करता है अब ये लंबे रिसर्च के मुद्दे कोई छोटी सी रिसर्च आती है वो एकदम भड़क से कह देती है और हम तुरंत लपक लेते हैं हमने भी पाँच साल वेगन डाइट पर रहकर देख लिया ऐसा कुछ अध्ययन नहीं किया ऐसा नहीं है ना अब ये बाद में समझ में आया कि उनकी रिसर्च जहाँ से ये रिसर्च आ रही है वो सही कह रहे हैं दैट रिसर्च इज बेस्ड ऑन है न ए टाइप ऑफ मिल्क उसमें वो देख वो ठीक करें ये सब जहर ही है ना नागराजी से हमारे इसमें कई दिन गोष्ठी होती रही कई दिन तक बात होती रही फिर ये समझ में आया कि भाई उनका जिस पे रिसर्च है वो दूध है दूध ही अलग टाइप का है वो तो गाय का दूध गाय का दूध एक दिशा मानते हैं है ना अब ये ए टाइप का मिल गए इस पे रिसर्च ही नहीं किया है ना तो अब गाय गाय गाय गाय बोल के हो गया वो एक्चुअली सुवर है वहां का हाँ एक प्रकार का वो सूअर प्रजाति का है सूवर प्रजाति का है, का है। सुमर बड़ा सूवर का दूध पीते अपन तो सबका दूध थोड़ी हमारे लिए उपयोगी शेर का दूध पियोगे थोड़ी बचेगा बीमारी जहर है हमारे लिए बोलो शेरनी का दूध पिलाया तेरे को तो शेरनी का दूध नहीं पी सकते भाई आदमी नहीं पचा सकता ठीक भैंस का दूध नहीं पहचता ए वन टाइप है बकरी का देसी गाय का ऊंट का ऊटनी का दूध होता है ना ये सब ए टू टाइप मिल के है ना तो ये टू टाइप का मिल के भैया इसमें पुरता है किसको पीने की जरूरत सबको पीने की जरूरत नहीं है हमारे किचन में समृद्धि बनाता है किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है किसी को दूध कमाया माता को तो अब बच्चे को पालेंगे कि नहीं पालेंगे नहीं तो फिर तो एक माँ का दूध भी दूसरे बच्चे को माँ को बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए तब ये सब बातें नहीं बनती हम सब हमको मानवीय संवेदना के साथ खड़े रहेंगे बच्चे को भूख लगेगी दूध पिलाएँगे तो किसको पीना चाहिए सबको पीना चाहिए अब वो उसके पीछे फिर वो खा पाकि क्या करना तैयार होना चाहते हैं बहुत सारी नीयत तो चल रही है अब और कितना बोला जाए उस बारे में नहीं तो आप अगर उस प्रकार चल रही था तो उसको तो उसके लिए तो ठीक ही है भैया लेकिन एक एक एक आप देखोगे कि एक आराम से परिवारों में एक परिवार किचन में एक समृद्धि के लिए एक बड़ा ही आसान सा एक तरीका है है ना जैसे दूध आता है घी आ गया दही आ गया पनीर आ गया छाछ आ गई अब ये छाछ दूध घी सब औषधि के रूप में भी यूज़ कर सकते हो है ना गाय अब हो रहा है से पूरी चिकित्सा हो रही महाराज तो ये सब कर ही सकते सारे चिकित्सा सारे आहार है जीव वनस्पति पदार्थ के साथ आहार अब आया शाकाहार मांसाहार तो मानव शरीर की रचना चूँकि प्राण कोशिका से है और जीवों की शरीर की रचना भी प्राण कोशिका से है तो हमारा आहार क्या होना चाहिए वो उस प्रकार से हम देख सकते हैं तो आप सब लोग परिचय शिविर में सुने होंगे कि मानव जो प्रकृति में जो शाकाहारी जीव हैं उनके अनुसार ही हमारे शरीर का डिजाइन बना हुआ है तो उससे अनुमान होता है कि हमारा शरीर जो है वो शाकाहार के लिए मांसाहार के लिए नहीं दूसरा मांसाहार में मारने की जुगाड़ पहले से स्वीकृति करना पड़ती है वो हमको स्वीकार नहीं किसी को भी स्वीकार नहीं घोर से घोर मुस्लिम परिवार में बच्चे पैदा होंगे उनको भी स्वीकार नहीं नॉन वेजिटेरियन किसी के भी आप बचपन से खिलाते हो उनको नहीं पता लगता उनके लिए खाना एक बार खाते रहते हैं लेकिन पहली बार किसी भी बच्चे को तीन चार पाँच साल के बच्चे के सामने क्योंकि पाँच साल तक अभी वो प्राकृतिक उदिश्य है ना आप कुछ टेस्ट कर सकते हो बाद में तो वो शिक्षा और व्यवस्था का जोर आने लगेगा अगर उसमें गड़बड़ियाँ हैं तो वो गड़बड़ी में ही मानने लगेगा है ना तो किसी भी बच्चे के सामने पूरे यूरोप में एक दुनिया में स्टडी करके देखा गया कि वो बिल्कुल एस्कीमोस क्यों नहीं हो जो सिर्फ नॉनवेज खाते हों ठीक उनके भी इतने बड़े बच्चे के सामने जब ये काम होता है उनको बहुत रोना आता है बहुत चिखते है, चिल्लाते है, हैं बचाव करते है, इसको क्यों मार रहे है, ये कर रहे तो मतलब ये देखा कि मानवीय जो संवेदनाएँ हैं उससे ये ये उसके अगेंस्ट क्रूरता का इसमें भाव है है ना अपने पोषण के लिए किसी का मृत्यु हमारे लिए स्वीकृति बनना आसान नहीं है किसी का बन गया हो तो खाते रहना हमको मना नहीं कर रहे खाते खाते भी काम यही करना पड़ेगा प्रोजेक्ट क्या है वो समझो भाई खाना बदल के खाली प्रोजेक्ट खत्म हो गया जी हम तो शाकाहारी हैं गाय ले आए है ना एक आदमी देखा हम क्या कर रहे हो बोले सर बिल्कुल वही कर रहे हैं जो बाबा जी करते थे क्या कर रहे हो तो सर बस दो एकड़ खेती ले लिए उसी में अपना गेहूँ उगा लेते हैं और गाय ले आए भैया दो गाय पाल ली, उसे दूध गाय छी हो गया और क्या और क्या करते है? बाबा जी भी दवा बांटते थे तो हमने भी कोई दवाएं बना ली, दवा बांटते मानवीय था पूर्ण आचरण में जीरे गाय में जी जिरे क्या करोगे आप क्या करोगे आप अब आदमी को तो नहीं समझ में आते है।, है हाँ अब यही समझ बाबा भी तो यही करते थे और बात भी ये करने लगे देखो कितना डिजाइन बना लिया और उनको लगता ही नहीं कि यार बाबा जो करते थे वही हम नहीं कर रहे हैं बोले वही तो करते हैं ये बात करते थे हम भी बात करने वही वाली बात जीवन ज्ञान अच्छे दर्शन ज्ञान मान्यता प्रणाचरण ज्ञान धड़ा धड़ाधड़ ठीक रट गया कितनी देर लगता है एकदम छोटा सिले खेती करने लगे गाय पाने लगे दवाई बनाने लगे दवाई बांटने लगे फ्री में लगे तो क्या निकल गया क्या हो गया क्या न्याय हो गया अगर न्याय होगा तो तृप्ति होना चाहिए तृप्ति नहीं हो रही अब जिसको भी देख रहे हैं उसके साथ उसको गाली पकड़ें क्या लोग हैं पगले हैं ये हैं वो हैं कुछ नहीं करते हैं ना बर्बाद हो रहा है देश बर्बाद हो गया ये हो गया इतना समझाते हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो नहीं होगा ना क्योंकि तृप्ति तो होगी न्यायपूर्वक जीने से जिसका माल आया था अगर समझ में आया तो समझाओ उससे तरप्ती है समझाने के लिए जीना जरूरी है जीने एक आदमी के जीने से कोई पता लग रहा ऐसा नहीं है हम सब मिलके एक व्यवस्था के ढांचे खड़ा करते हैं तो जीने का प्रमाण निकल गया कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है जैसे हम यहीं इसी जगह पे बैठ के कुछ बातें करते थे लोगों के समझ में नहीं आता था अभी थोड़ा सा आचरण कुछ लोग मिलके ना काम कर पा रहे हैं तो इतनी खुशहाली बन रही उसको लोग समझ पा रहे हैं कि यार कुछ तो हो रहा है बस इतने प्रश्न बना हुआ कब तक ये अजय भैया मर गया इसके पहले ही मान लो कभी कुछ दूसरा अजय भैया तैयार लोग ये बात करते दूसरा अजय भैया तैयार नहीं होगा तो क्या काम चलेगा जबकि ये मॉडल नहीं है दूसरा आजय भैया नहीं चाहिए दूसरा नागराज भी नहीं चाहिए अपने को क्या कह रहा हूँ सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा आपको हमारे को इस अनुसंधानित वस्तु के साथ जीने का एक शऊर चाहिए और उसके साथ हमारे को ऐसे जीने की एक व्यवस्था चाहिए भैया नहीं तो कोई मतलब नहीं तो ये ऐसे चीजें होती रही हैं और ऐसे आगे चल के ये सब खत्म हो जाती है बात समझ में आती है चलिए आगे इस पे बात करेंगे कोई गोष्ठी नंबर दो गोष्ठी नंबर दो कोई प्रश्न है, है।, है बताइए मैं प्रश्न लिख लेता हूँ फिर ब्रेक के बाद हम लोग उसको उत्तरित करेंगे आज फटाफट आगे बहुत सारी बातें करनी है। जी बताइए तो निरर्थकता की समीक्षा से निरर्थकता से मुक्ति होती है इसको मतलब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है ये चेकार? श्रम की निरर्थकता पे भी अप्लाई होता है की श्रम की निरर्थकता से भी मुक्ति हो जाएगी कि कितना श्रम निरर्थक श्रम भी तो होता है ना कोई चीज जहाँ पर भी निरर्थकता है अच्छा आपको दिख गया कि इसका कोई सेंस निकल के नहीं आया सेंस क्या नहीं निकल गया है ये दोनों विचार से ये जो हम चाहते हैं इनमें हारमोनी नहीं बनी ये सब जगह बनी हुआ तो निरथकता से मुक्ति हो गया और भैया एक क्वेश्चन था वो था कि समझदार मानव और अनुभव संपन्न मानव क्या ये एक ही होते हैं एक ही क्वेश्चन था अनुभव संपन्न व्यक्ति अनुभव के आधार पर समाजदार होता है समझदारी पूर्वक जीता है समझदारी पूर्वक जीने से उसमें दो स्रोत बनता है एक शिक्षा का स्रोत बनता है एक व्यवस्था का स्रोत बनता है मतलब आचरण विधि से व्यवस्था होती है है ना और अर्थविधि से शिक्षा होती है और ये जो शिक्षा जब हमारे तक पहुँचती है हम हाँ पहले शिक्षा से किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं और ये जो निष्कर्ष है और वो जो अनुभव संपन्न व्यक्ति के निष्कर्ष है वो बराबर होते हैं है ना क्योंकि अनुकरण इसके पास अधिकार अनुकरण का अनुभव आधार नहीं है इसके पास अनुकरण आधार है उसके पास अनुभव आधार है लेकिन दोनों की वस्तु एक ही है फाइनल हम समझदारी में समान हुए इस समझदारी का जो समझ में है इसका वेरिफिकेशन मेरे लिए फिर अनुभव में होता है कन्फर्मेशन और उसका प्रमाण जीने में आता है इस प्रकार से मैं भी फिर शिक्षा और व्यवस्था का स्रोत होता परसों के भी कुछ क्वेश्चन थे हुँ, हुँ. एक क्वेश्चन था कि क्या बाबा अभ्यता और समृद्धि को कभी प्रमाणित नहीं कर पाए और दूसरा आ, क्या सहयोग जो आपने डेफिनेशन बताई थी ये क्या सिर्फ ह्यूमन में अप्लाई होती है या फिर आ, नेचर में भी इसका कोई एग्जाम्पल है सब सहयोग का देखो ये जो मानव में सहयोग सहकारिता सहभागिता हम कह रहे हैं ये मानव में है क्योंकि पूर्वक है में देखेंगे तो हर इकाई दूसरी इकाई के साथ कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रही है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं पूरकता कह रहे हैं मानव में पूरकता का मतलब सहयोग सहकारिता सहभागिता ये पूरकता है उपयोगिता है मतलब नहीं है सहयोग जैसा कुछ प्रकृति में अरे मेरे भाई अस्तित्व में पूरकता है उपयोगिता पूरकता है या नहीं है हर इकाई उपयोगी है पूरक है ठीक पानी उपयोगी है या नहीं पानी को लेते हैं उपयोगी है पानी पानी पेड़ के साथ पूरकता को निभाता है या नहीं निभाता है और जानवर के साथ और आदमी के साथ निभाता है पेड़ जानवर के साथ वो सब उपयोगी हैं वो सब जगह उपयोगीता निभाते हैं कि नहीं निभाते और मानव के साथ भी निभाते हैं मानव में समझदारी आई मानव कल्पनाशील है समझदारी समझ समाधान हुआ उसको कहा मानव उपयोगी हो गया ठीक है अब मानव मानव के साथ पूरकता निभाने जाता है किसके साथ निभा है मानव के साथ तो मानव के साथ पूरकता निभाता है तो सहकारी सहयोगी और सहभागी होता है समझ गए मानव प्रकृति के साथ पूरकता निभाता है तो सहकारी सहयोगी सहभागी से क्या होता है परिवार बनते हैं सुखी होते हैं ठीक है व्यवस्था बनती परिवार का मतलब यहाँ पे व्यवस्था लिख देता हूँ ठीक है ये बात समझ में आई प्रकृति के साथ सहकारी सहयोगी हो सहभागी होता है या प्रकृति में क्या करता है इसी पूरक तक हम दूसरा नाम दे रहे हैं स्रोत को बनाए रखते हुए श्रम करता है क्या करता है स्रोत को बनाए रखते हुए उत्पादन उससे क्या निकल के आता है इससे भी व्यवस्था बनती है और इससे क्या निकल गया है इस व्यवस्था से क्या निकल के आता है समृद्धि हाँ भैया ठीक है, है नहीं बात। पूरकता नाविहीन कैसे समृद्ध? गाय के साथ यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो गाय के साथ हम समृद्धि को नहीं पहचानेंगे खेत के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे पानी के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री अभी हम हवा पानी खेत मट्टी जानवर के साथ कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री हुए अब हम समृद्धि के गंगाली में चले गए तो है तो उसके साथ अब पूरकता ही है लेकिन यह उपयोगिता के आधार पर ही हो रहा है तो मानव में मानवी भाषा है मानव में भाषा बदल जाएगी मानव भाषा बन गई सहकारिता सहयोगिता सहभागिता दो मानव के बीच में ठीक है ना वो सहकारिता सहयोगिता विधि से ही पूरकता निभाता है वहां पर आवर्तनशील विधि से श्रम करके ही वहां पर पूरकता निभाता है ठीक है बात समझ में आई हाँ जी और कोई मुद्दा हाँ बाबा अपने तरीके से देखिए समृद्धि का मॉडल एक आदमी का या एक परिवार का कुछ होगा दस परिवार में उसका भाषा या उसका मॉडल अलग बनेगा एक पूरा गांव जब समृद्ध होगा तो उसका डिजाइन अलग बनेगा ना उत, लेकिन नियम वही रहने वाले हैं उसी नियम के खाली मैनिफेस्टेशन बदलते जाएंगे जैसे आज 25 परिवार यहाँ रह रहे हैं, तो समृद्धि का ठाट बाट अलग है लेकिन ये ठाट बाट की फीलिंग हमको उनके घर में रह के भी आई है क्या है समृद्धि अभाव का अभाव ठीक तो हमने देखा एक परिवार में रहकर भी वहाँ कोई अभाव नहीं पच्चीस आदमी आ रहे हैं दस आदमी आ रहे हैं लोग रह रहे हैं छः महीने के लिए दो महीने के लिए वो, वो सब चल रहा है दो कोई दिक्कत नहीं तो पहली बार समझ में आया कि ये कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पर वो भी समृद्धि अनुभूति हुई है ना एक छोटी घटना कैसे हमारे को समृद्धि समझ में आई हमारी खोपड़ी थोड़ी कम चलती है ना आप लोग ज़्यादा चलती है बहुत पुरानी बात है मतलब 2008-6-7 की बात होगी और उसकी बात होगी एक 8-10 दिन के लिए बाबा जी के साथ रहना हुआ चाय का ब्रेक लेना वाला इसके बाद तो वहाँ पर आमले का सीजन यही सीजन चल रहा था तो वो बना रहे थे बनवा बनाते थे च्यवनप्राश तो हमने देखा इतना शुद्ध तरीके से सफाई से बना इतना मेहनत से बना च्यवनप्राश हम भी लोग उसमें लगे रहे जैसे अब लगते ही हैं साथ में चलो भाई बोले ये करो ऐसा करो वैसा करो लगे भैया बड़ी मेहनत से च्यवनप्राश बन के तैयार हो गया समृद्धि क्या चीज़ होती है? <coughs> अच्छा उसके पहले तक सदुपयोग की भाषा क्या कंजूसी थी मेरे मन में वो उस दिन उस दिन डंडा पड़ा खुली खुली नहीं थी इतने साल में पढ़ पढ़ के भी नहीं खुल रही थी कैसे आचरण में वो खुली है उसको थोड़ा शेयर कर देते हैं आपको हमारा उसी समय जाने का लौटने का टिकट का हो गया हम जा रहे थे मैंने बाबा कल आज निकलने का ठीक है? है तो चवन पास लेके जाना जी बाबा ले जाएंगे अब हमारे मन में क्या बना इतनी मेहनत से यार इतने घर में यहाँ इतना लोग आते हैं इतनी मेहनत से इन्होंने बनाया है तो ले जाएंगे तो फिर पूछे नौ दस बजे अब उनको तो पता था कि क्या करने वाला है ना उनके सामने कोई आदमी छुपा ही नहीं है अब उन्होंने उसको पूरा एजेंडे बना था कि इसको तो आज ठीक ही करना है ना और तो हमको बाद में समझ में आया तो कैसे ले जाओगे मैंने कहा बाबा रख लेंगे कोई चिंता की बात नहीं ज्ञान की बात कर लो बाबा आखिरी आखिरी बताओ बाबा कि ये क्या करना है वो क्या करना उनका ध्यान सच्चा ज्ञान वो है हमारा ज्ञान यही कि और कुछ आखिरी में टिप्स ले रहे अरे जिंदगी में टिप से ना कि भाषा में टिप से चलता रहा बोले कायम में लेके जाओगे तो बताओ मैंने कहा बाबा हो गया हम वो मैं बोला एक पोलीथिन में रख लेंगे बाबा ले जाएंगे है न यहाँ से शुरू हुआ काम पोलीथिन में चवन पास स्टील का डब्बा लाओ अब, अब मन में बना ना कि खर्चा क्यों करना चाहिए आदमी को सदुपयोग रहना चाहिए जाके घर में खाली कर लेंगे स्टील का डब्बा लेके आओ में जाओ मजार में से जाओ जल्दी काफी डांट वाट भी पड़ती है ना जी बाबा चले स्टील डब्बा लेने चलेगा अब लेने गए तो भाई क्या अब अपने को दिमाग में तो प्रेशर ही है ना कि अभाव हमारे मन में उधर नहीं है इतनी मेहनत से इन्हें बनाया कैसे ले जाए अपन है ना इतना बड़ा डब्बा स्टील का लेके आए ठीक अब उनका पहला कमरा उसमें से गुजरे ये क्या है बाबा चवन पास ले जाएंगे अब इधर है ना इतना कर्पण था अम्बू साधो उनका अपना डिजाइन है ना बुलाया बाबा इधर लाओ उधर लाओ इसको कोई समझता समझता नहीं है चवन प्राजको केन ले घर में से निकालो केन उनके घर में से केन आ रही है आप भी वहीं से लेना है अपने को केन भी के तो इतनी इतनी इतनी। के समृद्धि क्या चीज है? है ना ये यार परिवार के लिए परिवारों में जीने के लिए जिनके प्रति संबंध उनके लिए है पहला मुद्दा और उसके उपयोग के बाद बचेगा तो समाज में व्यवस्था के लिए अगर हम अपने परिवार जिसको हम अपना कह रहे हैं उसके लिए भी नहीं हम उसको नियोजित कर पा रहे हैं तमाम कारण हमारे दिमाग में बने हुए हैं है ना अब उनके पास दो तरह कैटेगरी एक संपर, एक संबंध जो अब संबंध कैसे देखते हैं ये भी देख लो जो इस कार्यक्रम को समझने चल दिया जेन्युनली वो उनका संबंध उससे पैसे नहीं लेंगे कितना भी दवा इतना कुंटल कुंटल भर के दवा लिया है वो आज तक वो परिवार उसको बना के रखा हुआ है तो एकदम हमको समझ में आए कि लक्ष्य मूलक संबंध है संपर्क में कई लोग आते रहते हैं वो है ना शिविर भी करेंगे उनसे पैसे ले लेंगे उनको पता है कौन आदमी एक्चुअली जेन्यूनली इसको समझना शुरू कर दिया उस दिन से उसका पेमेंट होना बंद कोई पेमेंट नहीं है ले जाओ तो एक आदमी में ये जो अभाव मुक्तता जो चीज़ है जंगल में रह रहे हैं हमारे में और हमको ये भी पता है कि किस प्रकार से किताबें छपनी है उनके सारे दर्शनवाद साथ खुद छापें अपने पैसे से किसी से एक रुपए नहीं लेने लगाने दिए खुद की जिम्मेदारी पे और चूंकि हम लोग बहुत इंटेंस जुड़े हुए थे हमको वो भी पता है कि कुल कुल पैसे कितने आते हैं और उसमें से कैसे घर चलता है और उसमें से कैसे है ना ये किताबें छपती है लेकिन मजा आ लेकिन उधर कोई अभाव इधर कुछ चीज़ का अभाव ठीक है ना उस दिन के बाद समझ में आए कि सदुपयोग कुछ अलग ही चीज़ है भाई ठीक संबंध के निर्वाह के लिए ये जो बात कर रहे हैं ना हम लोग मानव मानव जाति संबंध में निर्वाह के लिए अभाव मुक्ति के लिए समृद्धि की आवश्यकता है अपने लिए अमीरी गरीबी के लिए नहीं चाहिए ठीक है नहीं तो ऐसे क्योंकि अब ये कहा समझ में आया कितनी बार भी पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आया उसके साथ आचरण दिखा तब समझ में आया समृद्धि क्या चीज होती है ठीक और दिन के बाद अपन फिर इतना अपने में इतनी उदारता आना अभी तो बड़ा कठिन है इतना मेहनत वेहनत करके ऐसे दे देना मतलब कितना कठिन है जब बन रहा है तब तो पूरा प्रक्रिया बिल्कुल ये धुलेगा ये पूछेगा ये हाँ में ये नहीं होना वो ऐसा नहीं कि कुछ भी बना यार बांटने थे उधर पूरा ईमानदारी पूरा मेहनत और उसके बाद पूरा उधार था उसके बाद याद भी नहीं कर रहे कि क्या हुआ उसका क्या हुआ कुछ भी नहीं है कोई फीडबैक ही नहीं एक छोटी सी घटना सुना देते आप कि क्या चीज होती उधार था ये तो ये तो होगी वन टू वन ऐसे राइस जो होता है ना वहाँ चावल उगाते हैं तो बाबा किसी को बोल घर में एक समय के बाद 65 70 के बाद खुद खेती करना कम कर दिए मतलब जाते बता दिए कराते तो चावल निकलने का टाइम हुआ धान वान निकल गया बाबा पहले उसको बोल रहे हैं कि देखो धान जल्दी से निकाल के मशीन में निकाल के अपने रख लो अब भैया जो भी हुआ मामला थोड़ा ढीला हो गया और शाम को ज़ोर से बारिश हो गई अमर ठीक है अब एक सज्जन बैठे हुए जैसे कोई पढ़ने वाले वो उनके सामने की घटना मैं तो नहीं था वहां पे कोई आया बाबा ने पूछा क्यों भाई क्या हुआ धानवान का क्या हुआ बाबा वो सब हमने करा था उसके पहले ही पानी आ गया बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया चलो हो गया काम घर वाले भी ट्रेंड है मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना ये जो आदमी बैठा था इसको संकट हो गया उसको क्या लगा कि बाबा ऊंचा सुनते हैं? <laughs> तो बाबा को समझ भी नहीं आया तो बड़ा अनइजी है ना बाबा को बहुत लोग समझाते हैं हम हम भी एक जमाने में उनको समझाते रहते थे बाबा ऐसा नहीं है ये आदमी को आप जानते नहीं है ये वैसा है वो वैसा है तो वो समझाने लगा थोड़ी देर आधा घंटे बाद उसने घुमा फिरा के बात करी बाबा इन्होंने क्या किया वो सब कर लिया था और वो कूटना कटने का सब काम हो गया उठाने के पहले बारिश आ गई और वो धान में बारिश लग गया बाबा बोले सर शुभ हो सबका भला हो अब इसको रात भर नींद नहीं आया <laughs> कि क्या क्या हुआ क्या मतलब अभी भी नहीं समझ पाया इसको ये लग रहा है एक लाइन में पता चल रहा है ना बिना बोले पता चलता फाइनली ये रात भर नींद आया उसको यार इतना मेहनत से इनके घर के चलेगा ये वो एन तहन सुबह उठ के फिर उसने फिर से वहां पर ट्राई किया कि कल क्या हुआ बाबा पता है आपको इतना जोर से बारिश हुआ कि ये वो करके अरे बोले समझ में आ गया ना भाई बारिश होना धान निकलने से ज्यादा उपयोगी है सर्व का मतलब ये है कि अब बारिश होने से जीव जंतु पेड़ पौधे ये वो दूसरे खेतों में पानी ये वो ज्यादा एक आदमी के भले होने से कुछ नहीं होता सबके भले में हमारा भला है अब इसको समृद्धि बोलू कि नहीं बोलू भाई कि नोट पाने को समृद्धि बोलू किसको समृद्धि बोलेंगे है ना तो इस प्रकार से ये बात देखिए एक छोटा सा बात और करके अभी ब्रेक ले लेते हैं अभयता की बात नहीं छोटा सा बात कर रहे आपको देख के बड़ी बात तो कर नहीं सकते आपके साथ तो क्या निकल गया हमने एक अध्ययन करने में एक परिभाषा पढ़ी आपने पढ़ी होगी मानव में है ना तीन तरह के भय बताए प्राकृतिक भय जंगली जानवरों से भय और मानव में निहित अमानविता से भय तो पहले लेवल पर तार्के भी क्या समझ में आया उस दिन बात हो रही थी आपसे कि मानव में अमानविता मतलब ये जो मेरे बाजू में बैठा है इसमें जो अमानवीता है उससे हम भय भीते हैं ऐसे समझ में आता है हम तो अच्छे ही है यही समझ में आता है ना मानव में निहित तो अमानवीता से भय तो अब प्राकृतिक आपदाओं से भय था वो तो हमने कुछ कुछ करके प्राकृतिक व्यवस्था बिगाड़ दी कोई झंझट ही नहीं पशुओं से जो भय था वो पशु ही मार डाले आज की तारीख में कहा बचा मानव में निहित अमानवीयता से भयभीत ऐसा सुनकर क्या लगता है कि पूरी दुनिया में जो अमानवीता फैली हुई उससे हम भाई भीत मेरे को ये समझ में आया तो मेरे को ये निर्णय हो गया कि बाबा तो बाबा को भी भाई होना चाहिए अब तो क्योंकि हमने ये निकाला कि जब तक धरती पर कोई एक भी मानव रहेगा अमानवीय हम भाई रहेंगे हम तो क्लास में बोलते थे शिविर में ऐसा और सब लोग ताली बजाते थे लोग तो ताली कहीं भी, भी बजा देते है ना तो कई साल तक ऐसे उठपटांग भी बात कर रहे हैं नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे है ना तो हम भी बोलते थे लोग भी बोलते थे सुनते थे धरती में मैं, मैं बोलता था धरती में जब तक एक भी अमान रहेगा आप चेन से सोरो कैसे चलेगा बात तो ठीक ही है तो मुझे लगा ये जब बात मेरे को क्लिक की तो इसका मतलब बाबा को भी भय होगा क्योंकि दुनिया में तो अभी अमान भी तो गई नहीं है मैं पहुंच गया एक दिन मैं बोचा बाबा आपको कोई भय भाई है क्या <laughs> सीधा ही हमको गायेगा भय नहीं मतलब इतनी बात इससे ज़्यादा कोई बात नहीं अब जैसे उन्होंने बोला कि इसके पहले बहुत सारे एक्सरसाइज हो गए कि अगर यदि वो कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं ना तो थोड़ा हम अनुमान क्षमता हमारे अंदर बढ़ी गई इतने उत्तर लेकर हम आ गए उसको जब फैलाए तो समझ में आया कि मानव में निहित अमानविता से का भय से मतलब ही होता है कि मैं अपने में जो अमानवितापूर्वक आचरण से जीता हूँ उसको लेकर मैं दूसरे मानव से डरता हूँ मेरी पोल पट्टी आपको पता लग जाएगी तो आप मेरी इज्जत नहीं करोगे सम्मान का क्राइसिस क्या है हो गया हर आदमी में वीकनेस ही होती है अभी तो तो जिस दिन मेरे में जो अमानवितापूर्ण आचरण है वो आचरण यदि आपको पता चल जाएगा तो आपके मन में, में मेरे प्रति अब वो नहीं रहेगा उससे भाई भी तो आप पूरी माना जाती क्या कर रही है इज्जत बचाओ प्रोग्राम में लगी हुई हमने एक नया नाम दे दिया उसको भ्रमित मानो क्या करता है इज्जत बचाओ प्रोग्राम पत्नी के सामने भी अपनी इज्जत कैसी बची रहे फिर जो बच्चे पैदा हो गए उनके साथ में भी अपनी इज्जत कैसी बची रहे है ना दुनिया के सामने ऑफिस के सामने इसके सामने उसके सामने इज्जत बचाओ प्रोग्राम में लगे रहते हैं कितना घर संकट हो गया ये भय का कारण है जैसे वो आदमी ने मेरे को पूछा कि कब तक जो पूछा था ना एक आदमी कब तक चले गए उसके मूल में भी यही प्रश्न है कि एक दिन तो आपके हकीकत उनको पता चलेगी और यदि आपकी हकीकत वाकई में मूल्य चरित्र नीति के साथ जीने की हो गई या जीने के दिशा में हो गई है ना पूरे चरित्र को व्यक्त करने के लिए व्यवस्था चाहिए पूरी नीति को व्यक्त करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था चाहिए उस दिशा में भी हम खड़े हो गए अभी हमको क्या भय हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए आपसे इज्जत नहीं चाहिए एक बात दूसरी बात हम खुद सम्मान पूर्वक जी ले इसी के लिए यात्रा पे अब किस बात का भाई अब हमारे में सहजता सरलता ये सारे होने के बाद बनेगी कि नहीं बनेगी तो हम हम जब भी लोग बोलते हैं कब तक कैसे यहाँ रह पाएंगे उसका मतलब इतना ही यार एक दिन आपको मेरे बारे में पता लग जाएगा मैं तो आलसी हूँ निकम्मा हूं इधर उठ पटांग हिरकत करता रहता हूँ ये वो अपने मन में अपने आप ये जिस दिन आपको पता लगे उस दिन मेरा क्या होगा ये पूछ रहे होते हैं तो मैं बोलता हूँ कोई नहीं हम लोग संभाल लेते हैं उसको हमको तो पता ही कि यही सब होगा आप में क्योंकि होता ही यही है क्योंकि अभी जीव चेतना में यही सब तो होता ही है और मेन तो उसी को तो रूट आउट करने के लिए कार्यक्रम है एक तरफ मानव जाति के लिए कार्यक्रम बनता है एक तरफ मानव के लिए बनना मानव में ग्रोथ होगा तो मानव जाति तक पहुंचेगा मानव जाति के लिए काम करेंगे तो मानव में ग्रोथ होता है कैसा है जुगाड़ जुगाड़ ऐसा है कि दोनों अविभाज्य है।, <coughs> है ना आपका लक्ष्य यदि मानव जाति की अविभाज्यता को समझकर कर अविभाज्यता को प्रमाणित करने के लिए बनता है उसके योगफल में मानव में ग्रोथ होता है मानव में जितना ग्रोथ होता है उतना ही हम प्रमाणित होते हैं साइक्लिक है हम सोचेंगे कि मैं समझने के बाद मैं और मेरा परिवार अपना बस भला उसका कुछ भी भला नहीं है क्योंकि वो पुनः वो न्याय की कैटेगरी में न्याय पुनः प्रियहित लाभ में चला गया है, है ना इसको बहुत अच्छे से समझते हैं अभी आप लौट के होके आइए ब्रेक के बाद ठीक है तो अभयता अभयता का मतलब है अपने आचरण पर अविश्वास उसमें गलतियां दिख रही हैं उसका नाम है भय अपने आचरण पर विश्वास हो गया अभयता हो गया अब अभ, अभी अभी कोई भी आदमी आता है मैं बोलता है मेरे साथ ही रहिए सीधा सीधा अपना कार्यक्रम ही है हमारे साथ रहिए अच्छा है कि हमको पता चलेगा कि हमारे में क्या मानवता है या नहीं ठीक है ना तो खुला खुला कार्यक्रम हो गया अब छुपाने का बच्चा क्या यह बताइए ये बात समझ में आए ठीक है ना अभी देखिए इसी कारण सारा गुरुडम क्या निकल गया जितना गुरुडम उस, उसमें देखे ना कितने गेट्स हैं वो गेट हमको क्यों लगाना पड़ते हैं क्योंकि हमारा आचरण किसी को पता ना लग जाए एक कार्यक्रम बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं उस बड़े अच्छे कार्यक्रम के लिए हमें ना कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आचरण में कम पड़ रहे हैं इसके लिए गेट लगाना पड़ता है फिल्टर हो सकता है आदमी जेन्य काम कर रहा हो लेकिन योग्यता नहीं है तो कर थोड़ी पाएगा उसमें थ्रू एंड थ्रू होना पड़ेगा जो काम हम लेके चल रहे हैं उसमें योग्य यो, यो, यो, यो, यो होना और जो योग्यता है उसी का काम लेके चलना इस प्रकार से ये कार्यक्रम है अगर ये सब नहीं करते तो दिक्कतों में फंसते फंसते एक तरफ मैंने ये भी कहा मानव जाति के लिए कुछ करने की बात बनती है तो मानव में ग्रोथ होता है मानव में ग्रोथ होता है तो ही कुछ हम कर पाते हैं तो दोनों को एक साथ शुरू करना पड़ता है इसी का नाम न्याय उभय पक्षी होने का मतलब यही कि मानव मानव जाति के साथ दोनों के साथ हम लोग एक साथ इन चीजों को यथावत जैसा है वैसा स्वीकार करें समझे चलिए जल्दी से चाय पी के परफेक्ट आपकी इंटेंशन ठीक है जाने जाने कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल जाता है भाषा में तो दूसरे को उखड़ जाता है और दूसरा बुरा मान जाता है